ई सहित पवन सुत सुख अधिकारी मुनी रघुपति शवि यतुलोक मगन मन सकीन रोगी श्यामल का सरोह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन इबकरे निमेशन लाभ तबूर जोड़े शीस न बी गये दशा देखिर गुबीरा शब नयन जल फुलरा गई प्रभु नि बर बैठारे मनोहर बचन उचारे आजुगण्य मैं सुनु निशा तुम्हारे दर्श जाय अघ खीसा अरे भाग पाए ब सतसंगा ही प्रयासों ही प्रयास होंगा संत संगयपर्ग करमी कर पंथ सत कवि कोविद श्रुति प्राण सद्री आन शुदी आई सब चंदनी अविस्मरण करेंगे अयोध्या भगवान राम पकवन में विचरण कर रहे उसी समय सनत कुमार चारों भाइयों का आगमन होता है भगवान ने उनको आते हुए देखा प्रणाम किया और फिर उनके स्वागत उनका पूछ करके अपना पीठ पीठ वस्त्र को बैठने के लिए बिछा दिया और कहा कि आप यहाँ विराजमान हो बैठे ये भी देखा कि सनत कुमार जो है वह चार वेदों के रूप धारण किए हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी से ही वेदों की उत्पत्ति हुई और ये उन्हीं के वेद जो है वो बान में ज्ञान में पत्ते हैं और सनत कुमार उन्हीं वेदों के मूर्तिमान है। रूप हैं। ब्रह्मा जी यदि हिरण गर्भ हैं समस्त बुद्धि है तो समस्त बुद्धि का जो पुत्र होगा तो कैसा होना चाहिए तो शरीरधारी जो ज्ञान है वैदिक ज्ञान तत्व तो ज्ञान वही उसका पुत्र है उसी तो से समस्त बुद्धि से ही ये वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो वैदिक ज्ञान जितना भी है ये वेदवन ज्ञान विध वेद वो ज्ञान जो हो, हो चार रूप धारण किए उसने चार भागों में विभाजित किया तो ये सनत कुमार मूर्ति को, दे को देखें चार मुख वाले ब्रह्मा जी उनके भी चार हाथ हैं और स्वेत कमल बैठे हुए हैं तो ऐसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो वेद हैं वो भी चार पुत्रों की तरह से है जो सदा बालक रूप और सदा नवीन है वेद बहुकालीना जैसे वेद जो है अनादि हैं ऐसे ये भी सनत कुमार भी अनादि हैं सदा से उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ चले आ रहे हैं पुत्र रूप में और सदा जैसे ही रहते हैं ये वेद कभी वृद्ध नहीं होते और फिर हो गए सनत कुमार और फिर सनत कुमार के ऊपर जो है यमराज आ गए और फिर उनको ले गए तो कभी तो तो वेद ही खत्म हो जाएगा तो इसलिए वेदों के समाप्त नहीं होते वेद सदा है नित्य है वैसे ही सनत कुमार भी है और वेद अगर हाथ लिख दिए जाए छाप दिए जाए पुस्तक रूप में बन जाए तो पुस्तक रूप बने की जो वेद है वो भी उन्हीं के दूसरा रूप हो गया सनत कुमार को तो आप वैदिक ज्ञान जो ज्ञान है वो चाहे बुद्धिगम्य हो बुद्धि से भी पड़ेगा हो और सनत कुमार तो हो तो जीव प्रतीकात्मक हो करके भावात्मक हो गए लेकिन जब उनको वेदों को अच्छे में लिख करके कागज के ऊपर छाप करके पुस्तक रूप में बना दिए तो आप ये वेद जो है वो दिखाई देने लगे हाथ में आ गए लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वेद जो कागज में छपे हुए हैं ये उनका कलेवर है शरीर मात्र स्थूल शरीर है भौतिक शरीर है उनका है उसमें जो काली अक्षर हैं और भाषा है वो उसका सूक्ष्म शरीर है और उसमें जो परमात्मा का तत्व ज्ञान है वो उन वेदों का आत्मा है इस प्रकार से वेदों के भी तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और फिर परमात्मा उसमें व्याप्त तो। इस प्रकार से इनको वेदों को समझने का प्रयास करें अब जैसे कोई शरीर धारण कर ले तो शरीर धारण कर लिए तो यद्यपि तो देखा कि तो सनत कुमार जो चले आ रहे हैं वो हो आशा बसंत आशा बसंत है मन दिशाएं भी है वही उनको लपेटे चले आए तो अब जबकि वो वेद को देखो परमात्म ज्ञान को तो निरुपाधिक ज्ञान जो वो हो परमात्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान जब परमात्मा का निरुपाधिक ज्ञान हो तब तो वो यथार्थ ज्ञान है सुपाधिक हो गया तो फिर साधकों के लिए उपासना का विषय रहा लेकिन वो उसका यथार्थूख वास्तव में मनुष्य वो नहीं कह सकते उसको तो ये बार बार प्रसन्न जगह जगह आते रहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाधियों को छोड़ना पड़ता है निरुपाधि होना पड़ता है जैसे शरद कुमार निरुपाधि है वस्त्र तो धारण नहीं किए मानी कोई उपाधि धारण नहीं किए हुए ऐसे शरीर के जब व्यक्ति वस्त्रों का के रूप या उपाधियों को धारण किए की स्थित शरीर की उपाधि सुख शरीर की उपाधि काली शरीर की उपाधि और स्त्री शरीर पर भी उपाधि स्त्री की उपाधि पुरुष की उपाधि बालक की उपाधि वृद्ध की उपाधि और इस प्रकार ऐसी तो फिर कहीं जिलाधीश की उपाधि कई नेता की उपाधि कई अध्यापक उपाधि ये सब उपाधियां और काधियां करके जितनी भी धारण किए हुए हैं, ये व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप से परमात्मा से अलग करता है इसलिए भागवत में भी इसी प्रकार की कथा देखते हैं, जहाँ पर गोपिया जो है वो यमुना जी में स्नान करने जाती हैं, तो भगवान कृष्ण उनके सबके वस्त्र उठा करके कदम के पीड़ित धर देते है तो अब लोग जो है इस कथा को सुन करके हाय हाय करते हैं कदम देखो कैसा खराब काम किया गोपियों को पानी में नंगे स्नान कर रही थी और उनके वस्त्र कर लिए चीरहरण की कथा कहलाती हो ये सब के सब कहीं कही कथाएं प्रतीक जितनी है ये सब के सब लगने लगते हैं, अशोभनीय लगने लगते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक तत्व तो देखो जितना ये इधर अशोभनीय आध्यात्मिक तत्व तो उतना भी गहन गोपिया भगवान कृष्ण को चाहती थी लेकिन वस्त्र नहीं छोड़ना चाहती जीव लोग हो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है लेकिन उपाधि नहीं छोड़ना चाहता उपाधि बड़ा प्रिय है शरण व्यक्ति उपाधि छोड़ दे किसी को कहे कि देखो तुम अपने जिलाधीश की उपाधि छोड़ दो नेता की उपाधि छोड़ दो स्त्री पुरुष की उपाधि छोड़ दो तो शरण व्यक्ति उपाधि छोड़ देने उपाधि तो बचेगा क्या ऐसा लगे हो जाएंगे कुछ नहीं रह जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब उपाधियां ही छोड़नी पड़ती है ऐसे ये सब विचार हैं ये ये सब निरुपाधिक है वस्त्र धारण कि ये है लेकिन अगर इनको वस्त्र भी दिए जाए तो भौतिक वस्त्र की आवश्यकता इनको नहीं है भगवान के पास जो पीतांबर है वो इनका वस्त्र है भगवान वही विचार देते हैं कहें आप इनके ऊपर बैठो घूम कर मत बैठो जैसे देखते हैं कि आप पुस्तक ले आते हैं अपनी गीता की और एक ही पीतांबर ले आते हैं उसमें जैसे उसको लपेटा पुस्तक को, को और उसको ले लपेट करके रखते हैं ऐसे ही भगवान के लिए जो जो है वेद जो है वो भगवान का पीतांबर वेदों का आवरण है उसमें ढक के रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए तो ये जो तो वो तो स्वयं अपने आप से निरुपाधिक है लेकिन परमात्मा उस ज्ञान को उपाधि प्रदान करके स्वपाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाता है माने यदि वो वेद जो ज्ञान तत्व ज्ञान यथार्थ में ज्ञान है वो जब तक भाषा के रूप धारण न करे भाषा की सवारी न करे तब तक, तक वो हमारे कान में कैसे आवे हृदय में कैसे प्रवेश करे भाषा जो है भावों का विकिर है बस भाव उसी भाषा के ऊपर सवार होकर के चलते हैं अब भाषा चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो, हो, हो कोई भाषा हो तभी भाव उस पर चलेंगे बिना भाषा के भावों का प्रसरण कैसे हो एक हृदय से निकले दूसरे हृदय में जाए तो कैसे पहुंचे तो ये फिर जो भी के लिए फिर उसकी उपाधि है ये ज्ञान का जो तत्व तो ज्ञान है भाषा उसकी लिए उपाधि बनता है ये उपाधि भगवान ने गीता को तो उपदेश दिया तो वही वैदिक ज्ञान उन्होंने दिया लेकिन जिस भाषा भाव में दिया ये उसको उपाधि रूप दिया तब अर्जुन को वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये है, इन प्रतीकों को ध्यान में भी रखें और फिर उसको तात्पर्य वो अध्यात्म विद्या के तात्पर्य का रूप क्या है समझें अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रसंग आगे आता है यहाँ दो बातें हैं एक तो भगवान सनत कुमारों को का सत्संग की महिमा करते हैं सत्संग की क्या महिमा सत पुरुषों का साथ उनका दर्शन प्राप्त हो तो सत्संग है उसकी महिमा बताते हैं और सनत कुमार भगवान की महिमा बताते हैं कि परमात्मा कैसा है उसकी क्या महिमा है ये दो बातें हैं तो इसके भी माने ये इस प्रसंग से पता चलता है कि सत्संग से परमात्मा का ज्ञान होता है जब तक सत्संग नहीं होगा तब परमात्मा की जानकारी कैसा परमात्मा है वो पता नहीं चलेगा जब तक पता नहीं चलेगा तब तक, तक उसमें प्रीत नहीं होगी जब तक उसमें प्रीत नहीं होगी तब तक उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं होगा तो ये एक क्रम है इस प्रकार से एक एक करके इसलिए सत्संग की महिमा जो वो इस स्थान पर आती है और संतों का आदर कैसे करना चाहिए ये भगवान आदर करके दिखाते हैं अभी देखा कि जैसे संत कुमार आये यद्य बालक रूप है लेकिन संत हैं इसलिए वंदनीय है पूंजनी है भगवान उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं उनको ये उनका आदर सत्कार है उनको बैठने के लिए अपना ही वस्त्र पीतान्बर उनको दे देते हैं बैठने के लिए संत क्या है चलते फिरते तीर्थ के समान है अथवा अच्छा संत क्या है स्वयं परमात्म ज्ञान है उसी के मूर्तिमान रूप है संत क्या है एक प्रकार से परमात्मा के अवतार हैं उन्हीं के रूप है इस प्रकार से संतों में जगह जगह इस प्रकार से गोस्वामी जी ने बर्ण किया है कही कहीं तो कही ये कह दिया कि भगवान तो कम संतों से ज्यादा है संत और भक्ति यही बात है जो संत है वही भक्त है अगर संत नहीं है तो भक्त क्या होगा भक्ति के वही लक्षण है जो संत के लक्षण ये बात अब इस प्रसंग में और इसके बाद जो है ये यहाँ तो भगवान जो है संत कुमार को पाते हैं तो देखो सत्संग की महिमा बोल देते हैं कि सत्संग क्या है और उसके लिए अपने आप को कर्तव्य मानते हैं प्रसन्नता व्यक्त करते हैं भगवान लेकिन वहाँ भरत भाई लोग भी हैं हनुमान जी भी हैं तो संत कुमार जब चले जाते हैं तब ये भगवान से पूछते हैं कि भगवान बताइए आपने संतों भी भी की बुरी प्रशंसा की इस संत कहते किसे हैं उनके लक्षण क्या हैं तो जब लक्षण भगवान ने बताए तो आगे चल के देखते हैं वो समस्त लक्षण वही है जो भक्त के लक्षण होते हैं अब चाहे ये कहें कि आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भाव में स्थित उसको संत कहो चाहे भगवान का भक्त है उसे संत कहो ये सबके सब एक ही बात है संतत्व आ जाए तो परमात्म ज्ञान आ गया भक्ति आ गई भक्ति आ जाए तो संत के सब लक्षण आ गए ये तीन अलग अलग प्रकार के व्यक्ति नहीं कि ज्ञानी भिन्न प्रकार का है भक्ति दूसरे प्रकार का है संत तीसरे प्रकार का, का है इनके सबके लक्षण अलग अलग हैं इनका जीवन अलग, अलग अलग प्रकार का है ये सब ऐसे नहीं है ये सब के सब आंतरिक दशा का वर्णन करने वाले है जो ज्ञानी की आंतरिक दशा है वही भक्ति की आंतरिक दशा है वही संत की आंतरिक दशा है संत तो वास्तव में ज्ञानी मान लो ज्ञान भी हो जाए और भक्त के तो हृदय में भगवान की भक्ति भी हो जाए लेकिन जब तक तो तो उसकी भक्ति व्यवहार में नहीं आती तब तो तक वो संत नहीं संत ज्यादा कठिन है भक्त होना आसान है संत होना थोड़ा और कठिन है ज्ञानी होना मानो आसान है लेकिन संत होना और कठिन है कठिन है मतलब आगे किसी भी है इसलिए भगवान संतों को कहते हैं सर्वोपर के तो समाज में जहाँ कहीं भी मनुष्य दिखाई दें प्राणी भी दिखाई दें दे, तो संत तो सर्वोपर है भगवान कहते हैं हमारे लिए भी बंदनीय है तो तीन दंडवत तीनों भाई जब भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया संरत कुमारों को तो फिर सबने दिया है और फिर क्रम यही है की जब कहीं इस प्रकार का होता है तो सबसे पहले बड़ा ही आगे चलता है वही पहले अभिवादन करता है उसके बाद उसका जो नंबर दो होगा वो अभिवादन करेगा फिर तो उससे जो छोटा होगा फिर वो अभिवादन करेगा ये क्रम चलेगा ऐसा नहीं की पहले तो आगे ढकेल दिया छोटे चलो तुम अभिवादन करो हम बाद में करेंगे कभी कभी व्यवहार में न जानने के कारण अपनी भारतीय संस्कृति में सब ये रेगुलेशन सब है और तुलसीदास जी ने खूब अच्छी तरह ऐसी उनको याद रख करके सब जगह उनको डिपिक्त दिखाया है इनके चरित्रों के द्वारा दिखाया है अगर आप मानस पढ़े तो भारतीय संस्कृति का बिल्कुल पूरा सांगोपांग चित्र बुद्धि में आ सकता है उसको सीख सकते हैं समझ सकते हैं तो जब भगवान ने इस तो प्रकार दंडवत किया तो भरत जी ने भी किया लक्ष्मण जी ने भी किया सत्य ने भी किया रामुमान जी ने भी किया इन सब ने दंडवत किया इसलिए अंत जी को तो ऐसी दिखी तीन दंडवत तीनों भाई सहित कमान सतो शहीद पवन सुन पवन सुध ने भी किया पवन सुध का चारों व्यक्तियों में से चौथा स्थान इसलिए हनुमान जी ने जो उनको अभिवादन उसी प्रकार से किया तो अधिकारी और सबको अभिभाजन करके सब प्रसन्न हुए बाकी के सभी भगवान को देख करके भगवान इतने प्रसन्न है इनको तात करके इनके दर्शन करके तो ये सब उनके संत के दर्शन प्राप्त करके ये सब प्रसन्न मुनि रघुपति अतुल बुल्योति अब कहते हैं कि मन है संत कुमार क्या किया कि भगवान की तरफ देखा तो संत कुमार अभी पीतांबर पर बैठे नहीं आए हैं खड़े खड़े जैसे ही निकट आए और भगवान के सुंदर स्वरूप को निकट से देखा तो रघुपति अतुल्योति अतुलनीय सौंदर्य भगवान का देखा तो भये मगन मगन हो गए कि माने उनकी समाज लग गई देखती रहते हल करके हो गए भय मगन मन सके नगो की मन को नहीं रोक सके कि मन सजग रहे सावधान रहे और ये देखे कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या बोलना चाहिए उसके लिए अवसर नहीं रह गया मन भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके उसी में मग्न हो गया मन भुला गया सब मन की गति रुक गई वो कार्य नहीं करने लगा इस प्रकार की स्थिति उनकी हो गई और वो खड़े खड़े एक तक भगवान की तरफ देखते रह गए श्यामल गात लोचन उन्होंने देखा कि भगवान का कितना श्याम सुंदर शरीर है और कमल जैसे कैसे सुंदर इनके ने नेत्र हैं और सुंदरता मंदिर भगवान तो वैसे शोभनीय सुंदर स्वरूप है माने समस्त सुंदरता मन आकर के उनके शरीर में ही आकर के विराजमान हो गयी हो उसी का भवन हो मंदिर भवन घट सुंदरता के घट और भवमोचन और भगवान की दृष्टि में बड़ी कृपालता दयालता है वे भगवान जो है भवमोचन है भव मैंने संसार सागर से छुड़ा देने वाले संसार सागर से उद्धार कर देने वाले भगवान है माने भगवान की कृपा दृष्टि हो तो फिर ये संसार जाल जो नाना प्रकार के दुख के साथ दिया करता है वो तो रह नहीं सकता समाप्त हो जाए तो अब सनत कुमारों ने भगवान के निकट आकर के अनुभव किया कि संसार का जितना जंजाल है वो सब यहाँ कुछ भी नहीं भगवान के सामने आए तो साथ उसी प्रकार जैसे कल बता रहे कि सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार भाग गया तो वैसे ही मानो के भगवान के सामने आते ही देखा कि कोई संसार का जाल यहाँ कुछ नहीं रह गया रहेगा अभी कहते हैं कि वो भगवान की तरफ एक तक देखते रह गए और निमेश नलामे ही मैंने फलक नहीं झपकती फलक जितनी देर झपक जाए तो उतनी देर भगवान को देखने में बाधा पड़ जाए इसलिए जो है फलक नहीं झपकती वैसी ही देखते देखते रह गए उनकी तरफ और प्रभु कर जोड़े मामी और भगवान क्या कर रहे हैं इधर की तरफ की भगवान उनके हाथ जोड़ करके सनत कुमारों को सिर झुकाए उनकी तरफ खड़े हुए उनसे कहा कि आप विराजमान हो तो वो उनकी दशा इस प्रकार की हो गई तो भगवान भी क्या करते हैं प्रभु कर जोड़े भगवान हाथ जोड़े हुए हैं और शीश नवा में ही उनके सामने अपना श्रेजा रहे बार बार प्रणाम कर रहे हैं और फिर तीन कशा देख रघुवीरा भगवान ने ये भी देखा की सुनत कुमारे समय जो है भाव मग्न है प्रेम है इस समय एक तक देख रहे हैं अपनी सुदूर भूल गए हैं ये सब भगवान ने देखा समझा तो सर्वत नये तो भगवान के नेत्रों में भी प्रेम आंसु आ मैंने भगवान ने देखा सनत कुमार इस समय प्रेम विभल है देख करके हमको तो उन्हीं के प्रेम को देखकर के भगवान के हृदय में भी प्रेम आ गया और उनके नेत्रों में भी प्रेम आंसू तो देखो किस प्रकार से प्रेम प्रेम को उत्पन्न करता है यहाँ तक कि ये भी भगवान के प्रति हमारा प्रेम तो ये सूचना देते हैं कि भगवान के भी हृदय में हमारे प्रेत प्रेम आ जाना स्वाभाविक है हमारी हृदय में भगवान से प्रेम नहीं तो भगवान कैसे प्रेम करें ये इस प्रकार से प्रेम ही प्रेम को बढ़ाना वाला है और व्यय ही व्यय को बढ़ाने वाला है आप चाहें कि हम व्यय करें दूसरा प्रेम करें तो दुनिया नहीं चलता है जब हमारे हृदय में भी प्रेम हो तो दूसरे हृदय में भी प्रेम हो संसार में यही नहीं भगवान के साथ में इसी प्रकार में खरीदा करे कही हो मुनिगर बैठा रहे जब फिर भगवान ने देखा कि हम ही तो कुछ करना पड़ेगा आगे नहीं जीवे तो समाज में ही बने रहेंगे तब भगवान ने जरा उनका हाथ पकड़ा शरीर छूबा उनका तो थोड़ा उनकी समाज टूटे फिर भगवान ने उसे हाथ पकड़ करके जाए इशारा किया बैठने के लिए तो बैठला कर रहे थे परम मनोहर बच्चनोचार्य जब वो बैठ गए पीताम्बर पर शन कुमार तब तो भगवान ने भी बैठ करके फिर उनसे इस प्रकार ऐसी कहना प्रारंभ किया बोले अब कुछ बात को आगे तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे भगवान की आपने उनको दर्शन दिए की बहुत कृपा दी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये आकार कहते आज धन में सुन हूँ मुनीषा के मुनीष आज तो मैं धनी हो गया किस बात ऐसी तुम्हारी दर्श जारी चीखा कि तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए जितने तो जितने जन पाप में वो सब नष्ट हो जाते वैसे तो ये भगवान को पाप का छूटा है पाप ही नहीं लेकिन भगवान अपनी बात कुछ तो अपनी बात साथ में और भी हैं भाई लोग भी हैं अनुमान भी है उन सभी के लिए और अन्य अन्य लोगों की शिक्षा के लिए कहते हैं कि संतों के दर्शन से आप नष्ट होते हैं ये अब कोई ऊपर ऊपर कैसे होता है तो जिनकी की स्थूल दृष्टि है उनको भले में दिखाई दे लेकिन जिनके योग बल से जिनकी की ज्ञान दृष्टि अंदर उत्पन्न हुई हो वो साफ देख सकते हैं कि जो संत पुरुष है सतपुरुष उनके पास जाए उनके पास बैठे तो मन में शांति आती है विश्राम मिलता है निर्भयता आती है प्रसन्नता होती है लेकिन किसी दस्त व्यक्ति के, के पास हो ग्रह व्यक्ति के पास बैठो तो मन में उद्वेद होता है अशांति आती है और पाप जोर करने लगते हैं ये सब अपने भीतर इसका प्रभाव जैसे व्यक्ति मिलते हैं, जैसे लोगों से संसर्ग होता है वैसा ही अपने चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसलिए तो का ये तो मानस की पहली शिक्षा पहला पाठ राम मानस का बालकांड में तुसरी का क्या कि बस ये रेतो मत तीरथ जगह भूत भलाई जल जय जगन जहाँ जय पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोगो को आन पाऊ सत्संग पहलेगा अगर जीवन में कुछ भलाई प्राप्त होनी है विकास करना है कल्याण होना है तो सत्संग से ही होना है कुसंग तो में पढ़ करके जो संसारी व्यक्ति हैं, जहाँ साफ अहंकारी व्यक्ति हैं, वो अपने अपने रंगे झगड़े में पड़े रहे हैं, उनके बीच में रह करके आप चाहें की आध्यात्मिक शांति मिल जाए जिसमान शांति मिल जाए उत्साह प्रसन्नता व्यवये तो वहाँ नहीं होनी वहाँ ईसा स्थल प्रपंच ही वही सब देखने में आएगा और वही अपने ऊपर भी उसका असर पड़ेगा इसलिए प्रसंग ऐसी दूर रहें सत्संग नहीं बैठे संतों के पास वही रहे ये शिक्षा इस प्रकार के आज धन्य में सुनो नीसा तुम्हारे दरअस जा अग खी नष्ट हो जाते हैं और बड़े भाग पाए वो सत्संगा कहते हैं बड़े भाग्य ऐसी सत्संग प्राप्त होता है आराम रामचंद मानस में सत्संग जहाँ जाऊँ मई मां आई तो सत्संग क्यों प्राप्त होता है तो दो दो कारण बताए जाते हैं एक जो पूर्वजन्म के कर्म शुभ कर्म और दूसरे भगवान की कृपा इन दोनों से होता है अब चूंकि भगवान को ही यहाँ सत्संग प्राप्त हुआ है श्री राम जी को ही इसलिए वो हो बड़े भाग पाए भाग्य की बात कहते हैं सत्संग भाग्य से प्राप्त हो आने अनत्रहा संत लोग कहेंगे कि सत्संग कैसे प्राप्त होता है कालभूषण इत्यादि कहे तो वो क्या कहेंगे कि सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अब बताओ उन्होंने दोनों में से कौन बात सही है कि दोनों सही है आ, तो देखो कि काल मेल बैठा लो भी तो हूँ ये दोनों बात है भगवान भी कृपा करना चाहे तो तब कृपा करें कोई प्रारब्ध भी तो हो पुष्प भी तो हो जी के साथ में किस पुण्य होते हैं कुछ साथ होते हैं क्या भगवान कृपा करना चाहते हैं किसी पर तो उसके पुण्यों को उदय करेंगे और उस पुण्यों के फलस्वरूप स्वंग दे देंगे भगवान की कृपा हो गई नहीं तो वो पुण्य दवा पड़ा रहता ना सत्संग प्राप्त होता है कौन है लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई तो वो इस शोर में पड़ा हुआ अनथर्टीफाइव किसी प्रकार से खड़ा हुआ तो उसका फंड नहीं प्राप्त होगा लेकिन भगवान की कृपा हुई तो पाप चांग में हो उनको इस किनारे करके छोटा सा पुणे तो सिंचलाये तो तो बाहर भगवान और उस पुण्य के बल पर सब हमारा चगरा दिया तो भगवान की इस प्रताप जी कृपा तो दोनों बन गए भगवान के लिए भावना चाहिए कुछ करने के लिए पुण्य लिया और पुण्य चाहिए इस प्रेर तक वो पुणे अपना फल दे तो चल चढ़े वो अपने फल करके दे तो भगवान उसके प्रिय बन और उसको फल कर लिया इस प्रकार से बड़े भाग पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा सत्संग जो वो स्वयं बहुत बड़ी साधना है क्या उसने बिना प्रयास के ही भंग हो जाता है भवभंग करें भोग मने प्रयाग रखें बार बार भुला जाता होगा भोग माग देश मेरा मैं मेरा तुम तुम्हारा हूँ ये सब जितना जो ये है संसार जाल है और इसी के कारण से नाना प्रकार के दुख क्लेष है व्यक्ति के पास जो कुछ व्यक्ति ने इकट्ठा करके अर्जित करके जीवन में अपने साम रखा धन सम्पत्ति भवन इत्यादि जो कुछ है तो उसने जितना अपने पास रखा अब कोई उसके पास आता उन वस्तुओं के पास तो दूर रहना चुना ना। तो तो ये देखो संसार का रूप है यहाँ संसार देखाइए क्या इस प्रकार के लोग ये सब इस प्रकार के जो ये है तो कहते ये संसार जो ये है दुखदायी है भय चिंता उत्पन्न करने वाला है उत्पन्न करने वाला है आशंकाए उत्पन्न करने वाला है, और सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है उसके नीचे व्यक्ति दबा हुआ है। संसार अनेक रूपों को आ जाता संसार समुद्र है उसमें डूब रहे सांस नहीं आ रही है, संसार झाड़ी झंखार की तरह से है जिसमें फस गए तो सब उसी में से निकल नहीं पाते संसार एक कु है जिसके भीतर डूब गए तो, तो संसार ही नहीं दिखाई देता बाहर का जगत विस्तार कितना है जो व्यक्ति संसार में पड़ा हुआ है उसकी दृष्टि संकुचित हो गई उसे पता नहीं कि लोग लोग लोकांतर क्या है परमात्मा क्या है कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है और के भीतर के पड़े हुए मैठक को क्या पता कि कुएं के बाहर कितनी कितने घूमो कितने कितने गाँव कितने कितने नगर कितने कितने क्या स्थान छोटा ऐसे ही जो है संसार एक जो है कुफ है उसमें खड़ा हुआ जीव को आज पता नहीं लगता कि कहा और भी कुछ है किता में भगवान ने प्रचार में अध्ययन बता दिया कि ये है माया चक्र है जिसके ऊपर बैठा हुआ और भगवान शोधमा रहे हैं झुमला जैसे कहीं जाओ उसमें मेरे जब तो मेले में झूले बच्चों के लिए झूलने के लिए कुर्सियों वाला ऊपर नीचे उजालने वाला इस प्रकार के दो प्रकार के झूले होते हैं तो बस पर जो है ये संसार जो है कि झूले की तरह से इसमें आप बैठो और फिर भगवान उसको तीसरा सर्वभूताना वृद्धि ब्राह्मण सर्वभूताना ब्राह्मण मनुष्य सबको जो झूलम घुमा रहा जूल सब झूले में झूल रहे सबके सब आप कई कई जब बच्चियों को देखो दुर्घटना बैठे हुए तो चिल्ला तो तो तो रहे हैं रहे